श्रुति स्मृतिपुराल करुणय मे भगवत्द शकरोक शकर शंकर शंकर भाष्य कृत वे भगवतनुनः गुररात्मे मूर्ति भेद विभागि व्योमव्या दक्षिणा की ज ओम नमो नारायण है ब्रह्मसूत्र चतुर्थाध्याय प्रथम पाद में प्रथमाधिकरण जिसमें सूत्र और उसका भाष्य हो गया था उसके बाद में विशेष विचार प्रारंभ करते हुए पूर्व पक्ष ने प्रश्न किया कि एक तरफ हम आवृत्ति मान भी लें किंतु ब्रह्म के विषय में आवृत्ति संभव नहीं कारण यह है कि ब्रह्म में कोई अवयव नहीं है अमिश्य नहीं निरंश में आवृत्ति से क्या परिवर्तन होगा कोई अधिश्चय उत्पन्न नहीं हो सकता यदि अधिश्चय उत्पन्न नहीं होता फिर एक कोई भी अभ्यास उस प्रकार का अभ्यास करने का कोई प्रयोजन ही नहीं है ऐसा करना पड़ेगा ब्रह्म में कुछ कम ज्यादा होता नहीं है और कालातीत होने के कारण काल को लेकर के भी अवस्था को लेकर के भी कोई अंदर नहीं आता है इसलिए वहां आवृत्ति की आवश्यकता नहीं है ऐसा पूर्ववादी का विचार था और इसमें एक विकल्प निकालकर उसका अभी उत्तर दिया पूर्ववादी ने यदि ऐसा कहें कि केवल वाक्य मात्र से वाक्य का उच्चारण किया वाक्य का श्रवण किया इतने मात्र से प्रयोजन नहीं होता है अर्थ ज्ञान के लिए मनन की भी आवश्यकता वैसे ही है इसलिए श्रवण मनन के संबंध में युक्ति अपेक्षा युक्ति के सहित वाक्य के विचार के लिए ब्रह्मात्मत्व ज्ञान लक्ष्य रखकर के कर सकता है ऐसे प्रश्न होने पर ऐसे आशंका करने पर पूर्ववादी अपने पक्ष में तर्क देता है उसकी भी आवश्यकता नहीं यदि ऐसा मान भी लिया जाए युक्ति अपेक्षित विचार से ही प्रयोजन होगा तो भी आवृत्ति की आवश्यकता नहीं है जैसे शब्द का प्रयोग किया तद युक्ति का प्रयोग हो गया तो फिर ब्रह्मात्मत्व प्राप्ति हो जाएगी इसलिए साफ ही युक्ति ही सकृत प्रवृत्ति व एक बार प्रवृत्त होने से ही कार्य को सिद्ध करा देगी और उसमें आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं है अब और एक विकल्प एक विकल्पित तर्क और भी हो सकता है अथा सियाथ युक्त वाक्यन सामान्य विषय विज्ञानम क्रियते न विशेष विषय और ऐसा भी हो सकता है कि युक्ति से वाक्य से दोनों से सामान्य साषय विज्ञान होता है अर्थात वस्तु का सामान्य एक ऊपर ऊपर से ज्ञान होता है विशेष ज्ञान नहीं हो पाता है इसलिए वहां विचार करने की आवश्यकता है या आवृत्ति की आवश्यकता है युक्ति यानी अनुमान आदि से सही युक्ति है वाक्य तो शब्द है ये दोनों सामान्य विषय का ज्ञान करता है विशेष विषय नहीं करता तो आत्मसंबंधी या कोई भी विषय संबंधी विशेष विज्ञान के लिए उस पर मनन करने की आवश्यकता होती है ऐसा यदि कोई पक्ष में कहे तो उसके लिए स्वयं उत्तर देंगे पूर्वादी इसके लिए एक उदाहरण दे रहे जैसे यथा अस्ति में हृदय शूलम इतो वाक्याद गात्रकंपादि लिंगाच शूल सद्भाव सामान्यमेवे पर प्रतिपद्य दशेषमुवती यथा शूली एक व्यक्ति को दर्द हो रहा अस्थि में हृदय शूलम यह हृदय में दर्द हो रहा है मैंने हार्ट अटैक होने की संभावना है तो अस्थि में हृदय शूलम ऐसा कहता मेरे हृदय में दर्द हो रहा छाती में दर्द हो रहा ऐसा बोलता तो ऐसा बोलने पर वो वाक्य सुना वाक्य सुनने के बाद में जो पास में खड़ा था वैद्य हो अथवा उसके कोई मित्र बंधु आदि हो कोई भी हो तो उसने देखा कि गात्र कंपन आदि तो गात्र में शरीर काम्प रहा है और वो जैसा दर्द से तड़प रहा है जैसा कुछ लक्षण भी दिखाई पड़ा ऐसा होता है आते हाथ पैसे सब लक्षण होता है हृदय होने पर मतलब उस समय भी ऐसा था लक्षण देकर के पानी होता तो गात्र खम्पन आदि लिंगा था गात्र का कंपन हो रहा है और वो लक्षण हो रहा है तो उसने बार वो बार बार कहता है कि मुझे हृदय में दर्द हो रहा है ऐसा कहता अब सुनने वाला क्या कहता है शूल सद्भाव सामान्य व्यव प्रतिबंध वो सुनने वाला यही समझता है कि इसका दर्द तो हो रहा दर्द हो रहा है इसलिए तो ये ऐसा बोल भी रहा है इसका लक्षण भी दिख रहा इतना होने पर भी उसका दर्द असली में क्या है वो दूसरा नहीं समझ पाता है कि उसका सामान्य रूप समझ पाता है कोई दर्द तो हो रहा है ऐसा समझता न विशेषम अनुभवती विशेष का ज्ञान उस सुनने वाले को होता नहीं यद्यपि लक्ष्मण भी दिख रहा और वो बोल भी रहा दोनों होने पर भी उसको सुनने वाले को सामान्य ज्ञान ही होता है विशेष ज्ञान नहीं होता यथाशव वो जिसको शूल है दर्द है उसको जिस प्रकार का अनुभव हो रहा है यथार्थ अनुभव हो रहा है वैसा अनुभव तो दूसरे को कदापि नहीं हो सकता वो अनुमान करता रहता इसलिए वैद्य भी सही निर्णय नहीं ले पाता कभी कभी क्योंकि जैसा वो मरीज बताता है उसी प्रकार वो निश्चय करता है अब रोग क्या क्या रोग कैसे कैसे होता है वो वैद्य जानता है लेकिन विशेष भी नहीं जानता वो सामान्य जानता है विशेष अनुभव अविद्यावर्तक ततः तदर्थ आवृत्ति चेत इसलिए यहां तर्क करने वाला कहता है कि हमें अविद्या की जो निवृत्ति करनी है ना ये तो विशेष अनुभव है सामान्य अनुभव नहीं तो विशेष अनुभव अविद्यावर्तक विशेष अनुभव ही अविद्या को निवर्तन करेगा आत्मा को सामान्य जान लिया आत्मा अस्ति सच्चिदानंद स्वरूप सर्वव्याप सर्वज्ञान इत्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव इत्यादि लक्षण से आत्मा को सुन लिया इतने मात्र से अनुभव में नहीं आता है वह अविद्या की निवृत्ति नहीं होती जब विशेष ज्ञान होगा तत्वम से विचार के द्वारा मनन-विद्यासन के अनंतर विशेष ज्ञान प्राप्त होगा तभी वो अविद्या के निवर्तक होता है इसलिए तत इसलिए क्या करना है तदर्थ आवृत्ति रिदिचेत। उस विशेष अनुभव की प्राप्ति के लिए हम आवृत्ति कर सकते तो विशेष ज्ञान चाहिए जैसा शब्द और युक्ति से सामान्य ज्ञान होता है हृदय वेदना की बात कही अब विशेष ज्ञान के लिए हम कर सकते यह भी तर्क देते हैं ना वेदांत में ऐसा तर्क दिया जाता है कि क्यों आवृत्ति करना क्यों ये सब बार बार विन करना विशेष ज्ञान होना और ये हम मानते हैं कि विशेष ज्ञान से ही अविद्या की निवृत्ति होती है सामान्य ज्ञान से नहीं होता तो यह भी कहा जाता है अब देखिए यह सब पूर्व पक्ष के बाद में रखा जितने कुछ आप तर्क विषय में देते हैं वो सब पूर्वक्ष के बाद में रखा पूर्वक्ष उसका उत्तर देगा ऐसे अभी आवृत्ति प्रयोजन में नहीं आता तो ना पूर्व कहता है वो ऐसा भी नहीं होगा क्यों अब ये जो विशेष ज्ञान सामान्य ज्ञान इत्यादि है ना ये तो असृद भी तावन मात्रे क्रियमाणे विशेष विज्ञान उत्पत्तिया संभव आप बोल रहे हैं कि पहले सामान्य ज्ञान होता है और आवृत्ति के बाद में विशेष ज्ञान प्रकट हो जाएगा यह आपकी कल्पना ऐसे कल्पना करके आप प्रयत्न करते रहते लेकिन यह व्यर्थ प्रयत्न है इस प्रयत्न का कोई प्रयोजन नहीं है क्योंकि असकृत तावन मात्रे क्रिया माणे उतने को बार बार करते रहने पर जैसा वो दर्द जिसको हो रहा है वो बार बार बोल रहा है कि दर्द दोहरा अधर दो, रहा है, दो रहा है, बार बार बोल रहा है सुनने वाला भी सुन रहा है लेकिन कोई विशेष ज्ञान उसको प्राप्त तो फिर भी नहीं हो। कितने बार बोलने के बाद विशेष ज्ञान होता है होगा ही नहीं इसीलिए असकृत अपी तावन मात्रे क्रियमाणे बहुत बार अनेकों बार उसको उतने मात्र में पुनः पुनः करते रहने पर भी विशेष विज्ञान उत्पत्ति असंभवात विशेष विज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती उसके लिए कोई कारण ही नहीं क्यों? क्योंकि नहीं सकृत प्रयुक्ताभ्याम शास्त्रयुक्तिभ्याम अनावगतों विशेष शदकृत्व भी प्रयुज्यनाभ्याम अवगंतुम शक्य ये आप बिल्कुल मंदबुद्धि की बात करते हैं ऐसी बात अब देखिए हमारा कहना यह है कि सग्रत प्रयुक्त एक बार प्रयुक्त हुआ शास्त्र और युक्ति शास्त्र मान तत्व से और फिर प्रयुक्त अब वो जो एक बार प्रयुक्त हुआ तो उससे विशेष ज्ञान की अवगति नहीं हुई वो विशेष ज्ञान की अवधारणा नहीं हुई तो उसकी अवधारणा नहीं हुई तो आप उसी को उसी तत्त्वमसी वाक्य को उसी अहम ब्रह्मासी वाक्य को उसी परिषद वाक्य को और उन्हीं युक्तियों के सहित कल जैसा हमने बताया वही तर्क युक्ति उदाहरण उसी के सहित बार बार करते रहे सदकृत्व सैकड़ों बार करते रहे तो भी उसी से तो प्रयुज्यमान होने पर भी उसी से तो वास्तव का ज्ञान तो नहीं होगा ऐसा ही तो हो रहा है कई सालों तक तो उसको आवृत्ति करते रहते हैं कुछ नहीं होता है ना इसलिए सच्चाई है अब ये मतलब तो जो वास्तविक स्थिति है उस पर विचार करना है और उसी को विचार को पूरा भाष्यकार ने पूर्व पक्ष में रख दिया इसलिए ये जो भी कह रहा है आपको ऐसे ऐसे भ्रम हो सकता है कि ये, ये करने पर ये होगा ये करने पर ये होगा ऐसे ये सारे विचार आवृत्ति का जितना दोष है आवृत्ति करने से ये बात नहीं बन रही है ये भी दिखाई पड़ता है ये सबको पूर्व पक्ष में रख करके फिर आगे बताएंगे इसका क्या उपाय है क्या कुछ काम उसमें हो सकता है कि नहीं हो सकता इसीलिए ये तो आप व्यर्थ में ही एक को आवृत्ति करते रहते हो सकता है क्या बदल बदल के आवृत्ति करेंगे हो सकता है आप कुछ दिन में वेदांत का अध्ययन किया नहीं हुआ तो फिर उसके बाद में जाके कुछ और ग्रंथ का अध्ययन कर ले वेदांत छोड़ करके फिर वो भी नहीं हुआ तो कोई और करे ऐसे कोई बदलते रहे तो कुछ तो है ये की को आवृत्ति करते रहने से नहीं होता अब एक गुरु से ज्ञान नहीं हुआ तो गुरु को छोड़ दो दूसरे गुरु के पास जाओ उसमें नहीं हुआ तीसरे गुरु के पास जाओ ऐसे तो करते नो बोले कि ये गुरु में ये कमी है वो गुरु में वो कमी है ऐसे ऐसे करके फिर आप बदलते रह सकते हैं क्योंकि एक को आवृत्ति करते रहने से नहीं होने वाला एक बार हो गया तो हो गया नहीं तो नहीं होगा तस्मा यदि शास्त्र शास्त्रयुक्तिभ्या विशेष प्रतिपाते यदि वा सा उभधा सहृत्वृत्ते कुरता इतृत्पयोग हमारा कहना यह है कि मान लो ये शास्त्रयुक्ति विशेष ज्ञान को प्रतिपादन करती है अथवा ये मान लो कि यदि सामान्य को प्रतिपादन करके दोनों में मान लो ये भी वेदांत में चलता है पहले सामान्य ज्ञान फिर विशेष ज्ञान ये सब हम प्रक्रिया बताते हैं अब लोगों को पकड़ के रखने के लिए नहीं तो कैसे बताते? हैं? वो पूछता है इतने साल हमने अभ्यास किया कुछ हुआ नहीं इसका कारण क्या है अरे अभी परोक्ष ज्ञान ही हुआ परोक्ष ज्ञान नहीं हुआ, हुआ। इसलिए ऐसा हो रहा है ऐसे करके हम उत्तर देते हैं क्यों वो समाधान करने के लिए अब यह बोलता है ये सब आप जो है ना गुमार रहे हैं लोगों को भ्रमित कर रहे हैं ये होने वाला नहीं है तो ऐसे करके आप बार बार उनको ये बोलते रहते हैं परोक्ष ज्ञान अवरोक्ष ज्ञान और आपके पास जो है परा विद्या अपरा विद्या है तो ये सब उत्तर देते हैं लोग पूछने से कि आप तो अभी भी अपरा विद्या में है परा विद्या में आया नहीं तो पर क्या है वो गया था अक्षर जिसके द्वारा वो अक्षर का ज्ञान होता है आत्मा का वो प्राप्त नहीं हुआ ऐसा बोलेंगे फिर कोई और ज्यादा बोलेंगे अरे तुम्हारा कर्मयोग ठीक नहीं हुआ अभी कर्मयोग शुद्धिकरण की आवश्यकता है। नहीं तो उपासना नहीं हुई ऐसे ऐसे कुछ ना कुछ तो हम रीजन बता देते होता है कि एक बार नहीं हुआ तो नहीं हुआ वो फेल है फिर आगे, आगे आपको उसको छोड़ के दूसरे में जाना चाहिए आवृत्ति उसी की करते रहे तो व्यर्थ समय व्यतीत करना होने वाला है यह तर्क दे रहा है तो यदि समझ लो कि विशेष ज्ञान शास्त्र युक्ति से होता है अथवा सामान्य ज्ञान होता है ये दोनों स्थिति में उभधा भी विशेष मानो सामान्य मानो दोनों स्थिति में सकृत प्रवृत्ते वे कार्यम कुरुता वो एक बार प्रवृत्त हुए वे वे मैंने यहां शास्त्र युक्ति दो ये दोनों अपने कार्य को कर देगा करते हैं यदि नहीं करते हैं तो आवृत्ति अनुपयोग नहीं करते हैं तो फिर आवृत्ति करने से कोई उपयोग नहीं होने वाले करते हैं तो ठीक है ये नहीं करते हैं तो नहीं करते नच सागरत प्रयुक्ते शास्त्र युक्ति कस्य ची अनुभव न उत्पादयता शक्य थे नियंत्रण विचित्र प्रज्ञवा प्रतिपत्रिणाम कहते हैं कि ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि एक बार शास्त्र और युक्ति प्रवृत्त होने पर उस उससे ज्ञान नहीं होता है ऐसा आप नहीं कर सकते ऐसा भी कुछ लोग कहते हैं एक बार से कभी नहीं होता ऐसा भी नहीं कर सकते क्यों लोग में विचित्र प्रज्ञा वाले एक प्रकार की प्रज्ञा नहीं है किसी की तीक्ष्ण प्रज्ञा शुद्ध है और जैसा आप बताएंगे वैसा तुरंत उनको ज्ञान हो जाता है और किसी की मंत्र प्रज्ञा है बार बार बोलने पर भी नहीं होता और किसी को कितना भी प्रयत्न करें नहीं होता और क्या होता है बाद में प्रयत्न करते करते थक जाता है और बाद में गुस्सा हो जाता उसी को है उसी के ऊपर गुस्सा करेगा बोलते ये शास्त्र शास्त्र सब व्यर्थ है इसका कोई नहीं ये गुरु लोग भी ठीक नहीं है शास्त्र भी ठीक नहीं है और साधन भी ठीक नहीं है साध्य भी ठीक नहीं है कुछ भी ठीक नहीं और क्यों uh मैंने प्रयत्न किया मिला नहीं कारण तो यही यह है स्वयं प्रयत्न किया मैंने दूसरे को मिल रहा है ये नहीं देख रहा है स्वयं किया आप तो बंदबुद्धि है आप कोई काम के नहीं तो आपके जो कल से काम नहीं हो रहा है ये नहीं समझ रहा वो सोचता है कि ये सब गलत है ऐसा किसी का होता नहीं और होता है करके जो लोग बोलते हैं और हो रहा है करके आपको जो दिखाई दे रहे वो भ्रम है और वो लोग पाखंड है और वो जो है आपको धोखा दे रहा उनको हुआ हुआ कुछ नहीं है वो हुआ जैसा दिखा रहा है क्यों हमको नहीं हुआ इसलिए ऐसा कर... सोचते हैं ऐसा ही हो जाता वो करते करते करते ऐसे हो जाते विचित्र प्रत्या इसलिए कहते हैं कि विचित्र प्रज्ञवा प्रवृत्तिणाम एक हमने ये सुना कि एक था मैंने बहुत साल पुराना नहीं घटना ऐसे ही 20-25 साल पहले की तो वो सारे पढ़ लिए और ग्रंथ लाए सब कुछ जो भी अध्ययन करना था अध्ययन किया जैसा भी किया चाहते अच्छे तरह का अध्ययन करने का प्रयत्न किया सब कुछ किया अभ्यास किया सब कुछ और किताब किताब सब लाए और रखा पढ़ा समझा कुछ किया तब करने के बाद भी कुछ निकला कुछ नहीं मतलब कुछ अनुभव जैसा कुछ नहीं हुआ कुछ तृप्ति नहीं हुई तो उसने क्या किया पहले तो साधन वादन पहले तो छोड़ दिया उसके बाद जितने किताबें लाए थे वो लाइब्रेरी बना के जितने भी लाए थे वो सारा निकाल करके कुछ तो फेंक दिया कुछ तो जला दिया कुछ को किसी को दे दिया कुछ कर दिया सारा खाली कर दिया बोले कि यह सब व्यर्थ है यह हो गया ऐसे पागल हो गया ऐसे किया और उसके बाद में सारे विरुद्ध करने लगे मतलब पहले जो जो था उसका पूरा विरुद्ध पहले जो नहीं खाता था वो बाद में वो खाने लग गया और जो नहीं करता था वो सब करने लग ऐसा हो जाता है क्यों उदास हो गया डिप्रेशन बोलते हैं ना ये डिप्रेशन का एक अलग रूप होता है कभी कभी डिप्रेशन होने के बाद में वो बिल्कुल मंद रहता है कुछ नहीं होता और कोई किसी किसी का डिप्रेशन होने के बाद वायलेंट हो जाता है वो तो ऐसे ही हो बहुत खतरा हो गया फिर वो कोई भी समझाया को समझने समझाने वाले को पास जाने नहीं देता क्योंकि जो समझाने जाता बोलते हैं मैं पहले से जानता हूं तुम क्या बोलोगे ऐसे करके उसको भगा देता आप भी क्या होगा पागल हो गया ऐसे होता तो इसीलिए ऐसे में आवृत्ति आ करते रहने पर आ, नहीं होता ऐसी बात नहीं ऐसा आप एक स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि एक बार करने पर होता ही नहीं है बार बार करना ही पड़ेगा ऐसा नहीं कर सकते पूर्वाजी कह रहा क्यों विचित्र प्रति प्रतिपत्रेण जो प्राप्त करने वाले जिज्ञास होते हैं वो विचित्र होते हैं उनकी बुद्धि विचित्र होती है इसीलिए किसी को होता है किसी को नहीं होता तो नजस अगृत प्रयुक्ते शास्त्र युक्ति एक बार प्रयुक्त हुई शास्त्र और युक्ति ये शास्त्र युक्ति द्विवचन है इकारांत होने से शास्त्र युक्ति दीर्घ दिया और वही प्रयुक्ता प्रयुक्त में प्रयुक्त दिया स्त्रीलिंग है रमा रमेश तो मति ही मति, शास्त्र युक्ति दिवचन कस्य अभी अनुभवन न उत्पाद शक्य थे नियंत्रण किसी को एक बार प्रयुक्त हुए युक्ति और शास्त्र प्रयोजन नहीं करता है ऐसा नियम नहीं कर सकते ऐसा आप बोल नहीं सकते क्यों विचित्र प्रत्यय प्रद्ज्वा अभी चनेकांश उपे थे लौकिकी पदार्थ दूसरी बात देखिए शास्त्र की बात छोड़ दी अनेक अंश से युक्त कोई लौकिक पदार्थ कोई लौकिक विषय है जिसमें जिस, जिस विषय को जानने के अनेक अंश है अनेक पहलू है ऐसे कोई विषय है ऐसे लौकिक विषय में पदार्थे सामान्य विशेषवती वो पदार्थ क्या है सामान्य लक्षण से भी युक्त है और विशेष लक्षण से भी युक्त है ऐसे पदार्थ है जिसके अनेक पहलू जानने योग्य है ऐसे वस्तु में लोग में भी न अवधाने न एक अवधान न एकम अंशम अवधार यदि अपरेण अपर मदि अभ्यासों की लौकिक विषय में जिसमें सामान्य विशेष इत्यादि भेद से जानने की आवश्यकता होती है और उसके अनेक अंश होते हैं तो एक अवधान से यानी एक बार देखने से अवधान माने एक बार ध्यान देने से एक अंश का ज्ञान हो गया ऐसा ही होता है और दूसरे बार अवधान देने से दूसरे अंश का तीसरे बार तीसरे अंश का ऐसा लौकिक पदार्थों में कदाचित यह संभव है हो सकता है कि बार बार आप अभ्यास करते हैं एक एक अंश का ज्ञान आपको लौकिक ज्ञान में हो जाता है लौकिक ज्ञान में ऐसा देखा गया सियाद अभी अभ्यास होगा उस विषय में तो अभ्यास का उपयोग मान भी सकते हैं सियाद अभी मैंने हो भी सकता मान भी सकते हैं यथा जैसे दीर्घ प्रपाटक ग्रहण आदि जैसे एक बड़ा लंबा सूक्त है दीर्घ प्रपाठक जैसे रुद्री आदि है रुद्री चमक आदि लंबे लंबे हैं ग्यारह ग्यारह उसके अनुवाग है बड़े लंबे हैं तो ये ऐसे जो दीर्घ प्रपाठक आदि होते हैं इसका ऐसा होता है एक बार अध्ययन करते हैं थोड़ा हो जाता है फिर बाद में दूसरा फिर तीसरा ऐसा करके धीरे धीरे आप करते हैं वो करते करते बाद में पूरे का ग्रहण हो जाता है ऐसे तो संभव है लौकिक विषय में किंतु आपके ब्रह्म के विषय में यह भी संभव नहीं होता कारण क्या है न तो निर्विशेष ब्रह्मणि सामान्य विशेष नहीं चैतन्य चैतन्यात्म के प्रमा उत्पत्तों अभ्यास अपेक्षा युक्त क्योंकि ब्रह्म में यह संभव नहीं वो निर्विशेष है और निर्विशेष का आप क्या कहोगे कि पहले बार जब सुना ब्रह्म का जो है सिर का ज्ञान हो गया और बाद में सुना तो धड़ का जान हो गया और फिर उसके बाद सुना तो पैर का जान ऐसा तो बोल नहीं सकते अब कोई अंश नहीं आप पहले बार सुना तो ब्रह्म का कौन सा अंश जाना कठिन है कहना कठिन है इसकी कोई मात्रा भी नहीं कुछ भी नहीं तो फिर कोई प्रमाण के बिना कोई कल्पना के बिना आप कैसे कह सकते हो कि बार बार अभ्यास करने पर ब्रह्मज्ञान होता है एक बार करने पर नहीं हुआ तो बार बार करने से होता है यह आपका कहना बिल्कुल तो पोल कल्पना है इसका कोई अर्थ नहीं ये हो ही नहीं सकता तो निर्विशेष में कैसे करेंगे या तो फिर ब्रह्म को विशेष मानो या निर्विशेष बोलने का सिद्धांत बंद कर दो फिर अभ्यास को करने के लिए विशेष मानो विशेष मानो तो ठीक है ना अपने आप बोल दिया, बोल दिया। कि विशेष मानेंगे तो यह कदाचित संभव है कि एक एक ज्ञान हो जाता है क्योंकि हमारी बुद्धि उतने विस्तार से ग्रहण नहीं कर पाती है थोड़ी सी थोड़ी सी ग्रहण करती है एक वाक्य बोलने पर भी दो तीन शब्द ग्रहण करते हैं बाकी वो छोड़ देते हैं उसका पता नहीं चलता और फिर उसके लिए दोबारा बोलना पड़ता है इसलिए जो पढ़ाने वाले होते हैं उनको शास्त्र में कहा गया कि पढ़ाने वाले जो है ना पहले देखना चाहिए कि ये सुनने वाले कैसे ऐसा नहीं कि आप पढ़ाने के बैठे आप फटफड़ फटफट बोलते रहे और जो है सुनने वाले जो है सुनते रहे और कुछ आया ही तो अब हो सकता है कोई बहुत बड़े तेज दिमाग के होंगे एक बार आप ऐसे बोल देंगे तो भी वो सुन लेंगे समझ लेंगे और हो जाएगा अब तो ऐसा नहीं होता है तो आपको बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा कि सौदा किस तरह का तो सौदा धीरे धीरे समझने वाला है कि बार बार बोलने समझने वाला है कितने समय में समझता है, उनकी है उनके आई.क्यू कितने हैं कि उनका रिएक्शन कितने हैं ये सारा देखना पड़ता है उसके बाद में वक्ता को उसी के अनुसार बोलना चाहिए कोई वक्तृत्व तो माना जाता है ऐसे वक्ता जो है आचार्य बन सकता है ऐसे लक्षण कहा और जो आप बताते हैं वो भी मध्यम स्पीड में बोलना चाहिए तो स्पीड तक बोला बहुत मंद भी नहीं होना चाहिए और बहुत तेज भी नहीं होना चाहिए क्यों आप जितने स्पीड में बोलेंगे उसी के अनुसार बुद्धि उस सुनने वाले के दिमाग चलेगा और दिमाग यदि बिजली की तरह नहीं चलती है ट्यूबलाइट की तरह है तो धीरे धीरे वो जलेगी तो जैसे जैसे जलते आ रहे हैं वैसे वैसे आप बोलते जाओ तो वो ग्रहण करेगा नहीं तो आ, वो जला नहीं तब तक आप पार हो गए तो आपने आगे क्या बोला वो छोड़ दिया एक से पकड़ा बाद में दो से छोड़ दिया तो क्या होगा उसका पूरा अर्थ का अर्थ हो जाएगा इसलिए बहुत स्टडी करके हमारे शास्त्र में ऐसा कहा कि मध्यम स्पीड में बोलना चाहिए बहुत मंद स्पीड में बोल दिया तो क्या होता है कि वो एक एक ग्रहण करते करते बीच में सो जाएंगे क्यों एक शब्द ग्रहण करके दूसरे शब्द के आते समय आप तीसरा शब्द तो बोला नहीं है तब तक वो मन इधर उधर जाएगा इसलिए उतना विलंब भी हो और बहुत तेज भी नहीं हो मध्यम इसमें वक्ता को बोलना चाहिए अब वक्ता बहुत कुछ बोला लेकिन स्रोता को कुछ समझ में नहीं आया तो वो स्रोदा का दोष नहीं मानते वक्ता का दोष मानते वक्ता को सही ढंग से बोलना नहीं आया तभी तो स्रोता नहीं समझा तो समझाने के लिए तो वो ड्यूटी लगा रखा है उसका तो फिर नहीं समझाया तो फिर क्या आया उसका तो उसका दोष है इसलिए वक्तुरे वजाड्यम स्रोदा न बुद्ध ऐसे कहा वक्ता ही मूर्ख है उसको आता नहीं जाट्य उसी की मंदता है वो जानता नहीं वो स्रोदा नहीं जान रहा है तो स्रोदा का दोष बोलता है ये स्रोदा तो ठीक नहीं है कुछ नहीं जानता ऐसा नहीं हो वक्ता को कोशिश करना चाहिए और इसमें कभी कभी तपस्या हो जाते, इतने मंद हो जाते हैं तो आप मुश्किल हो जाता है वो करते करते आप भी मंद हो जाएंगे इसलिए ऐसा भी नहीं वो बिल्कुल काम का नहीं है तो फिर उनके पीछे पड़ के समय व्यर्थ करना भी नहीं चाहिए ऐसा भी कहा है वो भी वहां कहा यदि अधिमंद है आपको लगता है कि इनके पीछे जाने से होगा नहीं काम तो फिर क्या होता है कि धीरे धीरे आप भी मंद हो जाएंगे क्योंकि मंद बुद्धि को पढ़ा करके तो बुद्धि तो होगी नहीं और फिर पढ़ाने वाले भी मंदबुद्धि हो जाएगी ऐसे भी कहा इसीलिए जो पंचतंत्र आदि ऐसे है ना कथा के द्वारा समझाए तो ऐसा ही आपको करना चाहिए निर्विशेष ब्रह्म में सामान्य विशेष रही निर्विशेष ब्रह्म का सामान्य विशेष भेद आप मानते नहीं कोई विचित्र शक्ति योग भी नहीं मानते कुछ भी नहीं मानते आप ब्रह्म में निर्विशेष है कहा मानेंगे तब तो चैतन्य मात्रात्मक है ब्रह्म क्या है चैतन्य मात्र स्वरूप है कुछ भी नहीं अब उसमें प्रमा उत्पत्त अभ्यास अपेक्षा युक्त उसी में प्रमा उसी में ज्ञान उत्पन्न होने के लिए अभ्यास की अपेक्षा नहीं है अभ्यास नहीं है अभ्यास की आवश्यकता नहीं ये कहा अब यहां तक पूर्व पक्ष ने अपना सारा वक्तव्य दे दिया अलग अलग विकल्प करके जो जो आप कह सकते हैं विचार कर सकते हैं, सारा बोल दिया अब यहां आगे भाष्यकार उसका उत्तर देंगे सिद्धांत के रूप में अब इसमें नीचे न्यायन्द्र नहीं देखिए यम कंचित अधिकारिण प्रति श्रवणाति आवृत्ति अनर्थक्यम चोद्य सर्वान वा प्रतीति विकल्पयती सर्वान प्रति कहते हैं कि आपने ये जो लेक्चर सुनाया आपके तर्क जो सुनाया है ये आपने कोई एक विशेष अधिकारी को मन में रखकर के कहा या सभी अधिकारी को मन में हो सकता है आपके मन में कोई विशेष अधिकारी आ, आपके मन में बैठे हो उसी को मन में रखकर के आप ये वक्तव्य दिया ऐसा हम समझे अथवा सामान्य रूप से किसी को भी कोई आवृत्ति करने की आवश्यकता नहीं ऐसा आप कहना चाहते मतलब कुछ प्रश्न उत्तर ऐसा होता है कोई प्रश्न आप पूछेंगे तो तुरंत उत्तर दिया जा सकता साक्षात उत्तर दे सकते और कुछ प्रश्न का उत्तर धीरे से देना पड़ता है विस्तार से देना पड़ता है वो आ, आ, उस प्रश्न के संबंध में भूमिका बनानी पड़ती है तो उसके बाद विभाजन करके उत्तर देना पड़ता है कैसा सीधा नहीं हो सकता जैसा कोई पूछते हैं कि जो भी यहाँ मृत्यु लोग में से ऊपर चलता है वो सारे मुक्त होता है कि नहीं होता ऐसा किसने पूछा जैसा नजीकेदार ने पूछा तो ये एक आया कि एक उत्तर में नहीं कहा जा क्यों इसमें यहाँ शरीर छोड़ करके जाने वाले कई जगह जाते हैं ये कोई तो नरक में जाते हैं अलग अलग प्रकार के नरकों में जाते हैं और कोई तो स्वर्ग में जाते हैं कोई ब्रह्म जाते हैं कोई क्रम मुक्ति के लिए जाते हैं ऐसे होता है। तो अब एक साथ कैसे बोल सकते हैं एक उत्तर में नहीं किया तो विभज्य उत्तर का विषय होता है अलग अलग करके उत्तर देना पड़ता इसलिए यहां विकल्प किया जा रहा है कि आप जिस विषय को लेकर के अभी वक्तव्य दिया आपका तर्क दिया ये कोई एक विशेष अधिकारी को मन में रख करके आपने कहा अथवा सभी अधिकारी के लिए जो भी जिज्ञासु मुखो आएगा उसके लिए आवृत्ति प्रयोजन में नहीं है यह कहना आपका तात्पर्य है ऐसा विकल्प करके उसका उत्तर देना चाहते हैं अत्र इत्यादि से कहा अत्र उच्य भवेद आवृत्ति आनर्थक्यम तम प्रति यदुक्त में ब्रह्मात्म अनुभवित शक्यात कहते हैं कि देखिए है। उस व्यक्ति के लिए उस साधक के लिए आवृत्ति करना अनावश्यक भवेद आवृत्ति अनर्थक्य अनर्थ है यम प्रति जिसके प्रति मैंने जिस विषय के जिस अधिकारी को सोचने पर तत्वमसीदी सकृद उत्तम एवं तत्वमसी वाक्य को एक बार उच्चारण करके सुनने पर ही ब्रह्मात्मत्व अनुभाव है तुम शक्न वो तो ब्रह्मात्मत्व को प्राप्त कर सकता है उसके प्रति आवृत्ति करना अनावश्यक है हम मानते मतलब विशेष अधिकारी के लिए आपके कहना उसी के लिए आवृत्ति नहीं चाहिए एक बार सुन लेता है और ब्रह्मात्म को प्रतिबद्ध करना करता है पड़ता है। है है ये आता ऐसा वो तो वो क्या कहा कि ये एक बार नहीं होता ऐसी बात नहीं है ऐसा करके विचित्र प्रतिहा होने पर होता है ऐसा वो पक्ष लेकर के उसके बारे में वक्तव्य दिया था कि ऐसा आप निश्चित नहीं कर सकते हैं कि एक बार करने पर नहीं होता है ऐसा नहीं कर सकते क्यों ये जो वादी जो कह रहा था वो एक ही बार मानना चाहते हैं अनेक बार नहीं आवृत्ति नहीं मानना चाहते तो अभी उसके प्रति उत्तर में कोई कह सकता है कि आवृत्ति के बिना ज्ञान नहीं हो सकता तब उसने ऐसा कहा कि आवृत्ति के बिना ज्ञान नहीं हो सकता ऐसा आप नहीं कह सकते क्योंकि आवृत्ति के बिना भी किसी किसी को ज्ञान होता है क्योंकि बुद्धि अनेक है इसलिए प्रतिपत्ति की बुद्धि अनेक है इसलिए किसी को हो सकता है तो हम आवृत्ति का प्रयोजन नहीं मानते वो अनावृत्ति का प्रयोजन मान रहे ऐसा था ना उनका तो इसलिए अभी वो उसके लिए कह रहे हैं कि ये आप जो जितने अधिकारी लिए हैं वो अधिकारी को सारे को एक कोटि में रख दिया अनेक कोटी में नहीं रखा क्योंकि आवृत्ति भी किसी को उपयोग में आना चाहिए अब ये आवृत्ति उपयोग वाला अधिकारी को नहीं मानते तो एक ही अधिकारी को मानते इसलिए कह रहे हैं कि वो अधिकारी जो आपके मन में है ना एक विशेष अधिकारी है वो क्या है उसी के लिए आवृत्ति की आवश्यकता नहीं वो एक बार तत्व में से सुन लिया और ब्रह्मात्मात्व अनुभव कर दिया क्योंकि उसके पास सब कुछ पहले से तैयार था तैयार होने के कारण वो सुनते सुनते ही उसका ध्यान हो जाता एक बार से हो जाता केवल स्मरण कराना पड़ता है उसको इतना जो पूर्व प्रज्ञा जो, जो तैयार है जिनके तो कहा ना गीता में तत्र तम स, तत्र तम त्रम तत्र तभ दे देहिकम तो तत्र वो उस स्थिति में जब योग भ्रष्ट होकर के जब जन्म जन्म लेता है उस स्थिति में देहिकम बुद्धि संयोगम लभ तो पूर्व शरीर में जो बुद्धि संयोग उसका जो साधन हो गया वो यहां स्मरण हो जाता है उसका स्मरण होने पर वहां वो आगे फिर कर सकता है ऐसा कहा और ये हमारे उपनिषद में भी ये कहा पूर्व प्रज्ञाच विद्या कर्मणि समन्वय भेते पूर्व प्रज्ञाच तो जब वो एक शरीर से दूसरे शरीर में जाता है और विद्या कर्म यानी उपासना कर्म इत्यादि भी उसका उसके साथ जाता है और पूर्व प्रज्ञा भी उसके साथ जाती है तो ये तीनों मिलकर के वो जन्म लेता है जन्म लेने के बाद में बुद्धि वो उसका बुद्धि बुद्धिमयोग मिल जाता है तो वो ऑलरेडी मतलब पहले से ही वो ग्रेजुएट हो गया तो ग्रेजुएट हो करके या फिर जो कुछ पढ़ रहा है पीएचडी करके तैयार हो करके तब वो आ रहा है उसका सर्टिफिकेट उसके पास है वो दिखा नहीं सकते उसके योग्यता से हो जाता है पहले जमाने में सर्टिफिकेट कुछ नहीं होता था आपने पढ़ लिया एक जाड़ी सर्टिफिकेट लाया दिखा दिया हो गया ऐसा आजकल चलता है लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था सर्टिफिकेट तो आप खुद होते थे आपको परीक्षा करेंगे तो आप उसका उत्तर दे देंगे आपकी योग्यता आपकी प्रवृत्ति आपके वाणी आपके, आपके कार्य से ही सिद्ध करना है खाली आपने पढ़ लिया होने से नहीं चलेगी इसलिए तो स्वेदकू तो जब आया था आपने वापस भेजना चाह वो 12 साल पढ़ करके सर्टिफिकेट लेके आया लेकिन वो सर्टिफिकेट कोई काम का नहीं निकला तो उनको बोला कि आप वापस चले जाओ ऐसा होता था अब आजकल ये सर्टिफिकेट होने से पढ़ने में ज्यादा रुचि लोगों को नहीं है क्या लोग सर्टिफिकेट प्राप्त करने में रुचि रहती है तो योग्यता नहीं बन पाती अब यह योग्यता बनने के बाद में क्या है उसको कहीं भी छोड़ो वो तो कार्य करेगा क्योंकि योग्य तो बन चुका कार्य करना ही है उसको इसी प्रकार पूर्व योग्यता को प्राप्त करके जो यहां जन्म लेता है वो किसी कर्मवश जो है जन्म लेता अब जन्म लेने के बाद में आप केवल उसको स्मरण करा दो बस कार्य हो जाए जो जो स्मरण कराते हैं, वो प्राप्त करते जाते ऐसा होता तब गुरु लोग उसको पहचानते हैं। पहचानने के बाद उसी के अनुसार करा देते हैं। तो ऐसा कराने पर उसको कार्य हो जाता है साक्षात्कार हो जाता है जल्दी हो जाता तो ऐसा किसी किसी को होता हम निंदा नहीं छोड़ने जाए कि ऐसा नहीं होता है होता है किसी किसी को ऐसा होता है सगृद उत्तम एवं ब्रह्मात्म तम ये भाष्यकार ने स्वीकार किया अब उसके बाद कहते देखो हमें तो समाज को लेकर के चलना है समाज में अनेक है अब ये जो एक बार सुनने से होने वाले तो कभी सौ साल में एक बार लाखों में एक कभी हो सकता है अब उसको कैसे पता चलाएंगे कहां ढूंढेंगे यदि ऐसा हो तो फिर भी ये कोई करेगा ही और बहुत सारे जिज्ञासु है जो मोक्ष पाना चाहते हैं संसार से मुक्त होना चाहते हैं वो तो सब कुछ नहीं पाए कर पाएंगे फिर इसलिए ऐसा नहीं होगा यू तो न शक्न होती इस प्रकार एक बार सुनने से जिसको नहीं होता है तम प्रति उपयुज्य देव उनके प्रति आवृत्ति उपयोगी है बोलते हमने बोला इसके लिए आवृत्ति के लिए प्रमाण नहीं अब आवृत्ति करेंगे तो क्या होगा आपके ब्रह्म तो निर्विशेष निर्विशेष ब्रह्म की क्या आवृत्ति करेंगे किसकी आवृत्ति करेंगे उसे उसे कोई आवृत्ति तो होगी नहीं ऐसे हमने कहा था अब इसका समाधान देंगे ऐसा है ना वो बाद में भाषिकार सब विचार करने के बाद कहेगा ऐसा है हमारा ब्रह्म तो निर्विशेष है अब ब्रह्म को तो सविशेष बनाना संभव नहीं फिर क्या करते हम क्या करते हमारी यह एक प्रक्रिया है हम एक टेक्निक यूज करते हैं क्या करते हैं? जो निर्विशेष ब्रह्म तो शुद्ध ब्रह्म है और जिसको तत्वसी करके एक बार बता दिया तो हो गया होना चाहिए ऐसा है शुद्ध ब्रह्म स्वरूप ऐसा हम ब्रह्मासमी इत्यादि किंतु समझ लो जिस किसी को नहीं हुआ मतलब बहुत सारे नए होने वाले होते हैं निन्यानवे से ज्यादा यानी पॉइंट कोई हो सकता है और उसको छोड़ करके बाकी सब नहीं होने वाले होते उनके लिए हम क्या करते हैं ये निर्विशेष ब्रह्म में थोड़ा थोड़ा मसाला डाल करके कुछ आरोहित करके वो कुछ उसको सविशेष बना देते हैं बना करके फिर उनको आवृत्ति आवृत्ति इत्यादि सब सार्थक कर देते हैं और बाद में वो सविशेषता धीरे धीरे हटा करके फिर निर्विशेष में पहुंचा देते हैं ऐसा करते इसलिए हम ये दोनों करेंगे वह इसके बिना चलेगा नहीं इसलिए हम ऐसे व्यवस्था इसकी बनाते हैं मतलब आरोपित करके अध्यारोप करके निर्विशेष को सविशेष के अनेक अंश अध्यारोप करते अनेक अवस्थाएं अध्यारोप करते हैं इत्यादि अध्यारोप करके उसमें हो जाते जैसा मांडव के उपनिषद में ब्रह्म की चार अवस्थाएं आरोपित की गई वो उसको समझने के लिए ओंगार की चार अवस्थाएं चार पाद इत्यादि करते करते उसको समझाने के प्रयास करते ये उपनिषद में ऐसा देखा गया है केवल तत्वसी की बात करते ऐसा नहीं बाकी भी करते हैं और किसको बनाया वो को बनाया। हम कोई दूसरा ब्रह्म को लाया तो है नहीं इसलिए ऐसा करके हम जो ऐसा नहीं कर सकता, उनके लिए तो आवृत्ति करनी ही है तथा ही जैसे देखिए चांदो के में तत्वे दो इतनी उपदेशे दो ऐसा एक बार उपदेश दिया अष्टम खंड में उसके बाद में भूय पुनः पुनः परिचोद्यना वो शेद बार बार ऐसा पूछता कि फिर से मुझे बताइए फिर से मुझे बताइए फिर से बताइए तो गुरुजी उसी वाक्य का पुनः पुनृत्ति करते तो तत् आशंका कारण निराकृत्या वो बीच में जो जो आशंकाएं आती है उन आशंका उनराकरण तो करते हुए तत्वसी तेदा असकृत ते उपदिश्य तत्व मसी इसी वाक्य को ही अनेक बार उपदेश दिया तो आरुणी ने स्वयं उसकी आवृत्ति की और श्वेत के भी आवृत्ति की क्यों क्योंकि एक बार में उसको समझ में नहीं आया यही तो कारण है तो पुनः पुनः वो पूछता है तो पुना, पुना उत्तर और उसी प्रकार स्रोतव्य मंतव्य निर्ध्यासित व्य इत्यादि दर्शन इसका अभी यही अर्थ है कि जब सुना नहीं हुआ तो फिर मनन किया नहीं हुआ फिर निर्ध्यासन किया नहीं हुआ नहीं सुना मनन किया दिव्यासन किया इसके आवृत्ति यदि करतेंगे, करेंगे तो जरूर उसको होता है ऐसे उसी से भी पता चलता है। तो फिर वो याद दिलाता है वादी प्रतिवादी जो आपने पक्ष दिया था वो कहते हैं ननु उक्तम सवृत्तम चे तत्वसी वाक्यम समर्थम अनुभाव इतम न शक्नो तदा आवर्त्यमान अभी नई बार बार कहा उसने एक बार तत्वसी वाक्य अपने अर्थ को प्रकट नहीं कर सकता है अनुभव नहीं करा सकता है तो बार बार करने पर भी वो नहीं करा सकता ये हमने कितने बार कहा आपको आप फिर वही बात बता रहे हैं। तो न नह सकती नहीं कर सकता ऐसा हमने कहा था क्यों उसमें वो अर्थ प्रकट हुआ ही नहीं तो दूसरे बार कहां से लाए अब वो पहले होना तो होना था अब नहीं हुआ तो नहीं हुआ नहीं हुआ मतलब उसमें हो नहीं सकता तो फिर नया करने पर कहां से होगा तो अभी उसका उत्तर दे नए सदोषा बोलते आपने सही युक्ति लगाई है आपने बताया इस प्रकार से एक बार नहीं होता है तो बार बार करने पर नहीं होता है इत्यादि आपका तर्क तो ठीक है लेकिन ये हमेशा तर्क और जो लिखा हुआ सुना हुआ इतना करने से हमेशा उत्तर नहीं मिलता है कभी कभी अपने प्रत्यक्ष अनुभव का भी अवलोकन करना पड़ता तो प्रत्यक्ष अनुभव में आपको क्या हो रहा कहा तो कुछ ने किसी ने कुछ कहा लेकिन प्रत्यक्ष में आपको क्या हो रहा है यह भी कभी कभी देखना पड़ता हमेशा तर्क के पीछे नहीं होता विशेष करके साधनों के विषय में बहुत सारे तर्क झंझट नहीं चलता है और वो प्रैक्टिकली क्या होता है उस हिसाब से देखना पड़ेगा बोलते यह बात आपकी सही थी किंतु एक बात है कि नहीं दृष्टि अनुभव नाम जब प्रत्यक्ष में फल देखा जा रहा एक बार जो सुनाया तो उसको नहीं हुआ तो उसको दोबारा सुनाया तिबारा सुनाया तो हो गया ऐसा देखा गया है ना सबका प्रत्यक्ष अनुभव है तो दृष्टि मन प्रत्यक्ष अनुभव होने पर वो नहीं होता है ये कहना नहीं बनता इसलिए प्रैक्टिकल प्रोसेस भी देखना चाहिए आपका सब कुछ सही है लेकिन कुछ निकला भी सब प्रयत्न बिल्कुल जैसा किया परफेक्टली बोला परफेक्टली किया किंतु उसके बाद प्रयोजन खाक निकला है कुछ नहीं निकला तो ये कार्य प्रयोजन के लिए करते हैं कि जो बोला है वैसे करने के लिए करते हैं प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए उसके लिए तो करते हैं तो प्रयोजन सिद्ध होने में थोड़ा बहुत आपको इधर उधर एडजस्ट करना पड़ेगा तो प्रयोजन सिद्ध मुख्य होता है अब सही रास्ते पर होने पर होता है ऐसा नहीं कि नहीं होता है लेकिन कदाचित किसी निमित्त कारण से नहीं होता है तो नहीं होता है तो वहां उस निमित्त कारण के अनुसार आपको परिवर्तन करना पड़ता है यह परिवर्तन बुद्धिमान कर सकता है, और खाली आपने जो जो कहा वैसे ही करो तो नहीं होता लिखा हुआ ही मान के चले तो पूरा कभी नहीं होता है क्योंकि कोई भी लिखा हुआ पूरा पूरा सविदेश काल निमित्त के लिए पूर्ण नहीं होता उसमें कुछ ना कुछ फर्क करना पड़ता तो वो देश काल निमित्ति के लिए होता ये सत्य वस्तुओं को लेकर के नहीं जो नित्य वस्तु है उसको लेकर के नहीं नित्य वस्तु तो नित्य है लेकिन उसके संबंध जो प्राप्ति के साधन है वो जो सहायक साधन है उनके संबंध में ऐसा फर्क हो सकता है तो अभी जैसा पहले जहां पैदल चलते थे अभी वहां मोटर गाड़ी से जा सकते और पहले मिट्टी आदि से हाथ साफ करना स्नान करना सब वो मिट्टी ला करके साफ करके छान करके ये सब करना पड़ता था वो अच्छा है आजकल तो उसके विकल्प में और बहुत सारे आ गए तो वो आप उसी को प्रयोग कर सकते हैं तो ऐसा ही था पहले यहाँ साबुन नहीं था साबुन के जगह पे कपड़ा धोने के लिए एक पेड़ होता था यहाँ साबुन का पेड़ बोलते थे उसका वो है वो निकाल करके हमने किया हम जब नया आए तो वहां था वो दो तीन पेड़ था उसमें से वो फल निकलता है उसका फल वो फल ला करके पानी में डालना पड़ता है पानी में डालने के बाद में बाद में साबुन जैसा काम करता है। हाँ हाँ क्या ना रीत आओ या साबुन साबुन पेड़ बोलते हैं उसे। तो आ, हाँ, हाँ, तो उसी को फिर साफ करते हैं पानी को डालो पानी में पेड़ साफ करके मिला दो जैसे साबुन जैसा, जैसा वो, वो सब निकलता है झार झूर सब निकलता तो उसके बाद में कपड़ा उसमें डाल दो बहुत साफ हो जाता है बहुत बढ़िया और वो फटता भी नहीं कर पड़ा ऐसा किया अब वो तो जमाना गया वो पेड़ भी अभी आजकल इधर भूलना भी मुश्किल है और वो फल भी वो सीजन में आता है उसको निकाल करके सुखा करके रखना पड़ता है फिर वो पानी में डुबो करके फिर पानी बना करके करना पड़ता है तो अभी एक जमाने में ऐसा था अब तो साबुन आ गया आप देखो पांच रुपया में साबुन मिलेगा आप कहां पेड़ ढूंढने जाएंगे कहां फल ढूंढने जाएंगे वो कुछ नहीं होता तो समय के अनुसार परिवर्तन होगा प्रयोजन तो साफ करने का हो रहा है अब कपड़ा जल्दी फट जा रहा है वो बात अलग है लेकिन प्रयोजन तो हो रहा है जो प्रयोजन उसका हो रहा है इसका प्रयोजन यहाँ भी हो रहा है इसीलिए कभी कभी जो है ना जो प्रत्यक्ष अनुभव है प्रत्यक्ष के समय अनुसार जो परिवर्तन निमित्त के अनुसार देश के अनुसार काल के अनुसार जो परिवर्तन आवश्यक है वो बुद्धिमान को करना चाहिए वो परिवर्तन नहीं करना चाहिए ऐसा शास्त्र में नहीं लिखा है। बुद्धिमान को ऐसा परिवर्तन करना चाहिए इसीलिए दृष्टे अनुभवन नाम शास्त्र आनर्थ था किसके लिए हो जाए वो तो वही तो मैं बोल रहा हूं ना वो जो वो जो नित्य वस्तु है और साधन है इसमें फर्क होता है साधन को लेकर के परिवर्तन होता है इसलिए तो मैं पहले ही वो बोला जो नित्य वस्तु को लेकर के नहीं करते हैं नित्य वस्तु के के को लेकर कोई परिवर्तन नहीं होता क्योंकि नित्य वस्तु तो नित्य है उसमें क्या परिवर्तन होगा साधन को लेकर के वो किया जाता है और नहीं तो आपत्ति लगाओ कुछ भी आपत्ति लगा दो तो वो शास्त्र को कोई फर्क पड़ने वाला है क्या अब शास्त्र में आपने बहुत सारे आपत्ति लगा दिया तो दोष किसको जा रहा शास्त्र को कोई दोष लगेगा नहीं वो जो लगाने वाले को लगेगा आपको कुछ प्रयोजन नहीं मिले इसलिए वो वो आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे स्वीकार करते इसीलिए कहां दृष्ट को देकर के निश्चय करना चाहिए कहां वजन के अनुसार युक्ति के अनुसार निश्चय करना चाहिए इसका विवेक द, इसकी विवेक की दक्षता होनी चाहिए कि वो तभी आप कर सकते हैं नहीं तो आपके जीवन में कोई भी कार्य सही समय पर सही ढंग से होगा ही नहीं और नहीं हुआ तो आप करते करते मर जाएंगे कार्य तो होगा नहीं अब कार्य होना मुख्य है कार्य नहीं होना अच्छा नहीं मानता इसीलिए यहां तो कार्य हो रहा है कि बार बार आवृत्ति करते हैं तो उसको समझ में आ जाता और एक बार सूत्रा नहीं आया तो क्या छोड़ देते हैं क्या बार बार रटते रहते हैं तो बार बार आ जाता है और उसको जो रेट के नहीं आता तो पिटाई करो फिर उनको दंड दे दो ऐसे ऐसे करके जबरदस्ती भी करो तब भी आ जाता है बहुत सारे काम जबरदस्ती कराना पड़ता है क्यों वो स्विच ऐसे नहीं होता है कभी कभी तो जबरदस्ती भी करा तो भी अंत में प्रयोजन होगा प्रयोजन होने के बाद कहेगा ये बहुत अच्छा गया नहीं तो पहले ऐसा नहीं करता तो नहीं होता ऐसा वो अनुभव होता है तो इसीलिए ऐसा दृष्टि में ये सब चलता है दृश्यते दृश्यन्ते ही सवृत्ता वाक्यादीतम वाक्या आवर्त तद अभ्यास ये ये आचार्य का धर्म होता है तो आप जो है ये कट्टर ऐसे कट्टर ना हो कि जिससे कोई प्रयोजन ही नहीं निकल तो ये कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा कि कहा कैसा करना पड़ेगा तो अब बाकी तो आपका कहना ठीक है अब ये हो रहा है तो हम क्या उसका निराकरण करेंगे जो तो बार बार करने से हो रहा है आप बोल रहे हैं बार बार करने से नहीं होना चाहिए युक्ति के अनुसार तो आपके यही कहना है कि नहीं होना चाहिए हम भी मान रहे हैं युक्ति के अनुसार तो नहीं होना चाहिए लेकिन हो रहा है ऐसा दिखता है तो क्या करेंगे आप तो इसका मतलब युक्ति में दोष ऐसा मानना पड़ेगा तो यही दृष्टि में अनुपमन नहीं होता कि देखा गया है तो फिर वो हो रहा है बस मानना पड़ेगा तो दृश्य दे ही एक बार सुना तो वाक्य उस वाक्य से मंद प्रतीतम मंद थोड़ा सा ज्ञान हो गया हल्का फुल्का ज्ञान हो गया एक बार सुना तो हल्का फुल्का ज्ञान होगा और उसके बाद में वाक्यर्थमात वाक्यर्थ को जब बार बार आवृत्ति करते हैं तब तद आभा विदा सेना तत्द आभास मतलब तत्त संबंधित जो भ्रम था जो विपरीत ज्ञान था उनका निराश होते हुए सम्यक प्रतिबद्धवान बात में सम्यक ज्ञान प्रकट हो जाता है ऐसा देखा गया अब इसका निराकरण क्यों करेंगे तो ऐसा निराकरण इसका हो नहीं सकता जो अनुभव में आ गया वो आ ही गया है इसमें दो पक्ष नहीं है ऐसा करके उसके उत्तर में कहा अब इसी की व्याख्या करते वाक्य तत्पदार्थ भाव माच अब तत्वसी वाक्य लेकर के विचार करते तत्वमसी वाक्य क्या करता है ये ध्यान दीजिए इति तत्वमसीद वाक्य ये जो वाक्य है ना ये तुम पदार्थ को तत्पदार्थ भाव कथा यानी जो तुम करके तुम अपने को जान रहे हो ये तुम ये परिचिन नहीं है ये तत्पदार्थ है ये सर्वव्यापक है ऐसा कहता तो तुम पदार्थ से तत्पदार्थ भाव आचस्ट ये तत्वमसी वाक्य कहता और तब क्या करना पड़ेगा उसमें तत्पदे न जब ब्रह्म सदब्रह्मित्र वो तत्पद से वहां क्या लिया था कि वहां जो प्रकृत ब्रह्म है सदैव सौमेदमग्रशीर इत्यादि के द्वारा जो ब्रह्म को कहा गया उस ब्रह्म को लिया और वो चेतन है क्योंकि वह ईक्षण करता है तदैक्षता तत्ज तद वो असृजता ऐसे वहां आता तो ईक्षण करने के बाद में तेज की दृष्टि करता है और जगदो जन्मादिकारण अभिधि यदे ब्रह्मा जगत का जन्म जन्माधिकारण है जन्मा करके सूत्र में जिसकी व्याख्या की है वो है वो कौन है वो तत्पद का भाव है तत्पद का अर्थ है वो अब उसी को सत्यम ज्ञानम ज्ञानमानंदम ब्रह्मा विज्ञान आनंदम ब्रह्म अदृष्टम दृष्ट अविज्ञात्रम विज्ञात्र अजमचरम अमरम अस्तूल मनणु अह्रस्व अदीर्घम इत्यादि शास्त्र प्रसिद्ध वो क्या है वह ब्रह्म इत्यादि शास्त्र में कहा गया अब सभी जानते सत्यम ज्ञानम आनंदम ब्रह्म है विज्ञानम आनंदम ब्रह्म शब्द से कहा और वो उसको देखा नहीं जाता है लेकिन वो सबको देखने वाला है अदृष्टम दृष्ट अविज्ञातम विज्ञाद उसको जाना नहीं जाता है किंतु वो सबको जानता है ऐसा है और अजरम अमरम वो अज है अजर है अमर है क्योंकि वो मरता नहीं है उसको जरा नहीं है वो जन्म नहीं लेता जो जन्म नहीं लेता तो वो मरेगा नहीं तो जन्म नहीं लेता इसलिए उसको जरा भी नहीं होती है और जरा भी जरा और जन्म दोनों नहीं होने से मरता नहीं है ऐसा है अस्तूलम अनु अभ्रस्व दीर्घम जितने स्तूल दिखाई दे रहे हैं वो भी वो नहीं है तो स्तूल नहीं है मतलब सूक्ष्म है क्या बोलते सूक्ष्म भी नहीं अनु और फिर क्या ह्रस्व है नाटा है बोला नाटा भी नहीं है और दीर्घ है लंबा है वो लंबा भी नहीं जो जो आप धर्म लाएंगे वो नहीं तो अब किस धर्म में लेंगे कोई भी धर्म में नहीं लेना इत्यादि शास्त्र में प्रसिद्ध जो तत्पद का शब्द का भाव है अर्थ है उस अर्थ को तोम्बद के साथ जोड़ करके तत्वसी वाक्य बोलता है शब्देर जन्मादयो भाव विकारा निवर्तिता यहाँ जो अज आदि शब्दों के द्वारा अजरम अमरम इत्यादि शब्दों के द्वारा जन्म आदि भाव अस्ति जायदे वर्ध दे, दे इत्यादि जो भाव विकार विकार विकार जन्मादि भाव इसका निराकरण किया गया और शब्देश्च और शब्दों के द्वारा स्थूलत्वादी जो द्रव्य के धर्म है उसका भी निराकरण किया जो जो जो द्रव्य है पृथ्वी आदि है इनमें स्थूलत्वादि धर्म रहते हैं इसका भी निराकरण उसमें किया और विज्ञानादिशबेश चैतन्य प्रकाशात्मक मुक्त और शब्द के द्वारा वो चैतन्य प्रकाशात्मक है एक ज्ञानत्मक है ये, कहा। है ये, कहा। ये उसका स्वरूप वर्णन किया ये सब तत्वसी वाक्य में ये सब है येष व्यावृत्त सर्वसंसार धर्मगो अनुभामको ब्रह्म संयक तत्पदार्थो वेदात अभियुक्ता प्रसिद्ध यही जो इस प्रकार के लक्षण से लक्षित है ऐसा जो आत्मा ब्रह्म है वह व्यावृत्त सर्वसंसार धर्म जिसमें से सर्व संसार के सारे धर्म अलग हो चुके हैं व्यावृत्त है ऐसे सर्व धर्म आत्मक, वो ब्रह्म क्या है अब बताते हैं अनुभवात्मक वो ब्रह्म समझका वो संसार आदि धर्म से अलग करके आप उसका अनुभव करते हैं यह हम आपके युक्ति से इसका निशे नहीं करते वह अनुभवात्मक अनुभवात्मक ब्रह्म संजय अनुभव रूप ब्रह्म होता है अनुभव रूप होने पर वहां कोई विशेषण विशेष भाव कोई भी संबंध की आवश्यकता नहीं होती अनुभव में हम उसको जानते हैं। ऐसा होता है अनुभवात्मक होता ऐसा तत्पदार्थ हमारा तत्पदार्थ इस प्रकार के और वेदांत अभियुक्त प्रसिद्धा वेदांत में जो आचार्य है वेदांत के ज्ञाता है ऐसे वेदांत ज्ञाता विद्वान इस प्रकार से कहते हैं उनके बीच में ब्रह्म के विषय में इस प्रकार की चर्चा होती है प्रसिद्ध है तथा अब यह तो तत्पद के बारे में हो गया अब त्वपद के बारे में क्या है कि तथा त्व पदार्थों भी त्व पदार्थ का विचार करते हैं तो प्रत्यकात्मा स्रोता देहादारभ्य प्रत्यका, प्रत्यका संभाव्य चैतन्य पर्यत अवधारिता त्वम पदार्थ का शोधन करते हुए विचार करते हुए पहले त्वम पद को प्रत्येगात्मा के रूप में आत्मा के रूप में कहा फिर वही श्रोदा, मंदा विज्ञादा इत्यादि भाव में भी कहा और देख से आरंभ करके धीरे धीरे अंदर मन को करते हुए जो पंचकोष प्रक्रिया में है इसी प्रकार अन्नमय प्राणमय इत्यादि को अलग करते हुए अंदर जाकर के जो अत्यंत प्रत्येक रूप से साक्षी रूप से केवल चेतन मात्र अस्तित्व रूप से जिस आत्मा की संभावना होती है वो चैतन्य पर्यंतत्व अवधारिता यहां देव से आरंभ करते चलते चलते जाएंगे तो आप चैतन्य में जाकर के पर्यवसित होगे गए कथ वहां जाके उसका अंत है क्योंकि देह चैतन्य नहीं है प्राण चैतन्य नहीं है मन चैतन्य नहीं इंद्रिय चैतन्य नहीं बुद्धि चैतन्य नहीं अहंकार चैतन्य नहीं कुछ चैतन्य नहीं ये सारे चैतन्य नहीं है ऐसे सिद्ध कर दिया और बाकी जो शेष जो होगा वो चैतन्य है क्योंकि इतना चैतन्य नहीं करने पर भी आत्मा जिंदा है आदमी तो जिंदा है इसलिए वो चैतन्य पर्यतना अवधारित है मान बोल रहे पूरे जो वेदांत की चिंतन प्रक्रिया इस प्रकार इस क्रम से चलते इसको कह रहे पहले तत्पद का विचार किया तत्पद का ये ये अर्थ है करके शास्त्र में कहा और तुम पद का शोधन के लिए नेदि नेदि आदि वाक्य से और पंच पंजगो, पंचगोष प्रक्रिया से दृष्टृश्य प्रक्रिया से साक्षी प्रक्रिया से इत्यादि प्रक्रिया से निरंतर चिंतन करते हुए चैतन्य पर्यंत जाकर के पर्यावसित हो गया यहां कोई शास्त्र वाद विवाद आपके तर्क युक्ति कुछ नहीं चलने वाली यह क्या चलेगा साक्षात साधन चलेगा जो साधन आप करेंगे और वो अनुभवात्मक ये कहना चाहता हूं बाकी तो यहाँ आवृत्ति होना है कि नहीं होना है आप तो अपने तर्क लगा करके अपना नियम कानून लगा करके बोलते रहो कुछ नहीं होने वाला अब वो कितने बार बोलने से होता है अब ये हो रहा है तो मान लो ना हम कितने अनुभव करते हैं कि एक बार बोलने वाले को नहीं होता है उसको बार बार बोलने वाला कभी को थोड़ा तो जोर से बोलेंगे तो वो उसका थोड़ा तो कल भूल जाता है तो पहले धीरे धीरे सामान्य बोलेंगे ना वो काम नहीं करता थोड़ा जोर से बोलना पड़ता है थोड़ा डांट करके बोलेंगे तो डांटने से क्या होता है थोड़ा अभिमान तक वो पहुंचता है जो सामान्य आप बोलेंगे कहा से इधर से जाएगा इधर से जाएगा जा नहीं, बोल दिया हो गया, वो बोलते रहता है ऐसा बोले सोचेगा लेकिन थोड़ा सा छोड़ करके बोलेंगे तब अंदर जाता है वो अंदर जाके क्यों। क्योंकि वो फिल होगा या तो करेगा या तो फिर छोड़ के जाएगा ये दोनों में से एक होगा क्यों अभिमान से दोनों काम कर सकता है या तो आपके पक्ष में आएगा या आपके विपक्ष में जाएगा दोनों में से एक होगा लेकिन होगा कुछ ना कुछ जब अभिमान को छोट करके बोलेंगे होगा ऐसा होता है हाँ तो ऐसे बहुत सारे संत लोगों के वजन भी है उनका वो भी ऐसा होता है इसलिए छोट करके बोलना पड़ेगा मानो ले करके बोलेंगे तो वो काम होता है ऐसा दिखाई पड़ता है इसलिए यहां भी निरंतर चिंतन करते हुए जब अपने स्वरूप का अवधारणा करते हैं तो वो अनुभवात्मक होता है बोलते है ये सब आप क्यों कह रहे हैं बोले कि यहाँ इसकी आवश्यकता अब वो साधन के विचार करते हुए हम तत्व से वाक्य का विचार तो करना चाहिए तत्र अभी ये दो विषय हो गया तत्पद का भी विचार करना तुम का भी विचार करना तत्पद का स्वरूप ऐसा है तुम पद का स्वरूप ऐसा है केवल ये ब्रह्मसूत्र का पंक्ति पढ़ने से नहीं होने वाला ये तो अपने आप सिद्ध हो गया अब पंक्ति पढ़ेंगे तो पंक्ति से आपको युक्ति मिलेगी वो युक्ति मिलने के बाद में आप कुछ करेगा नहीं तो न ब्रह्मसूत्र कोई काम करता है न भाष्य भाष्यकार कुछ कर सकते हैं न कोई हमारे कोई गुरु कुछ करता है कुछ नहीं कर सकता करना तो आत्मकोर तत्र अभी इनमें जे ये जो विचार है ना इसमें ये दो पदार्थ अज्ञान संशय विपर्य प्रतिबद्ध हो प्रक्रिया बता ऐसा है ना इतना होने के बाद भी ये विचारों को होता क्यों नहीं है जान? ज्ञान तो इसका ये कारण है कि जिनके मन में पदार्थो ये दोनों पदार्थ ये दो पदार्थों क्या है तत्पद और ये दो तो है तत्वसी तो वेदांत में पूरा यह मिला करके ये दो पद का विचार तो ये जो पदार्थ है ना इन दो पदार्थों के विषय में अज्ञान संशय विपर्य प्रतिबंध के रूप में है उनके पास केवल अज्ञान है बात नहीं अज्ञान का मतलब यहां सामान्य अज्ञान नहीं अज्ञान तो सभी का अज्ञान का मतलब अप्रतिभा कुछ समझ में नहीं आता कुछ लगता ही नहीं समझ में ही नहीं आता ये इसके बारे में सुनने से उनको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा ऐसा होगा तो अज्ञान है अप्रतिभा है और कुछ लोगों कुछ को तो कुछ समझ में आ गया समझ में आने के बाद में संशय खड़ा हो गया क्योंकि एक देश हमसे समझ में आने के बाद संशय खड़ा हो जाता तो कुछ लोगों को तो समझ में आता ही नहीं है अप्रतिभा है तो उनको तो समशे नहीं आता क्योंकि कुछ भी आया नहीं तो क्या समझे आ तो बाद में कुछ समझ में आने के बाद में संशय आ जाता तो कुछ लोगों को संशय के कारण ज्ञान नहीं होता वो तत्पर का जो विचार किया उसमें ऐसा कैसा होगा फिर ये वो स्थूल कैसे हो गया तो फिर स्थूल कैसे आ गया ये वो बहुत सारे संशय तो हो सकता फिर किसी को संशय इतना नहीं होता है वो संशय के जगह पे पर ही हो जाता वो उल्टा समझ लेते जो आपने कहा उसका विपरीत ज्ञान होता विपरीत प्रत्यय हो जाते हैं और ये इस प्रकार के प्रतिबंध होते हैं अब भी एक प्रतिबंध है संशय भी प्रतिबंध है और विपर्य भी प्रतिबंध है ये प्रतिबंध हो गया समझ ले तत्त्वमसि सुना लेकिन ये प्रतिबंध है इसके कारण तेषाम तत्वमसीक्यम स्वार्थे प्रमा न उत्पादन हम ये कहते हैं ऐसे जिनके मन में अज्ञान संशय विपर्य आदि हो गया है उनको तो तत्वमसी वाक्य सुनने से तत्वमसी वाक्य अपने अर्थ को प्रामाणिक रूप से प्रमा के रूप में यथार्थ ज्ञान के रूप में उत्पन्न नहीं कर सकता ये फ़से हुए हैं। उनको तो बाकी और सच लगता है ये सच नहीं लगता वेदांत सुनते हैं लेकिन वेदांत को छोड़ के बाकी सब सच्चे दिखता ऐसा होता है विपरीत प्रतिपत्ति होती उनको समझाना मुश्किल होता है पर उनको तो ये ज्ञान होगा नहीं हुआ हो नहीं और दूसरी बात है कि पदार्थ ज्ञानपूर्वक वाक्य अर्थ ज्ञान, ज्ञान अब दूसरी बात क्या है कि पदार्थ ज्ञान पूर्वक वाक्यर्थ ज्ञान होता है तत्वमसी तो एक वाक्य है इसमें तीन पद है एक एक पद का अर्थ ज्ञान सम्यक प्रकार से स्पूरित हो गया हो जिसको उसी को ही वाक्यर्थ ज्ञान होगा अब पदार्थ ज्ञान ही नहीं हुआ तो वाक्यार्थ ज्ञान कैसे होगा इसलिए पदार्थ ज्ञानपूर्वक वाक्यार्थ ज्ञान होता है पदार्थ ज्ञान नहीं हुआ क्योंकि उसमें अज्ञान संशय विपर्य दोष रह गया तो उसको प्रतिष्ठव्य इस प्रकार के कुछ साधक है किंतु ये है साधक मतलब ये साधन तो करना चाहते हो नहीं रहा, अब उनको कैसे करेंगे बोलते इस प्रकार के बहुत सारे साधन है साधक हैं तो इसलिए इनके प्रति प्रति पदार्थ विवेक प्रयोजन शास्त्र युक्त अभ्यास देखिए कितना सुंदर बता दिया एक पंक्ति में एक सब कुछ बता दिया ये कारण है कि हमको यह मानना चाहिए कि ये ऐसे जो है जिनके प्रति अज्ञान शमशयदि रखे को धीरे धीरे समझाना पड़ेगा ठीक करना पड़ेगा इसके लिए पदार्थ विवेक का प्रयोजन जो सिद्ध करने वाला शास्त्र और युक्ति का निरंतर अभ्यास चाहिए और बिना नहीं होता यहां आपका कोई तर्कित नहीं चलने वाला नहीं होता अब कहते हैं हमने कहा था कि आपका जो ब्रह्म निरमश है निरंश में आप कितने अभ्यास क्या करोगे क्या क्या करेंगे आप बोलते हैं यद्यपि च प्रतिपत्तव्य आत्मा निरंश ऐसा नहीं कि हम आत्मा को निरंश नहीं मानते आत्मा तो निरंश है कि यद्यपि यद्य यद्यपि जो प्राप्त करने योग्य जानने योग्य जो प्रतिपत्तव्य जो आत्मा है वो निरंशक है तथा भी। फिर भी अब जैसा मैंने बताया वो क्या करते है? फिर क्या करते हैं आप उसको बोलते हैं ये जो बेचारा बैठा है ना वो अज्ञान शमशय विपर्य को लेके बैठा है उसके पास बहुत सारे प्रतिबंध है क्योंकि अज्ञान शमशय होने के बाद में ढेर सारा प्रतिबंध खड़ा हो जाता है सारे रखे हुए तो उन प्रतिबंधों को हटाने के लिए हम क्या करते हैं ये निरंश आत्मा जो वास्तविक निरंश आत्मा है उसी पर तथा भी अध्यारोपितम उसमें हम अध्यारोप कर देते कुछ जो, कुछ जोड़ देते अध्यारूप यह अध्यारूप अबाद प्रक्रिया होती है इसी की बात कर रहे निरंश आत्मा है लेकिन उसमें अध्यारोपित करते हैं अध्यारोपित करके तस्मिन अब वो अध्यारोप करने के बाद हम क्या करते हैं बहुअंशत्व वो अनेक अंश बना देते हैं उसमें अनेक धर्म जोड़ देते हैं अब वो जानना चाहिए था निरंश को लेकिन उसको निरंश रूप से नहीं जान सकता है क्योंकि एक बार सुनकर के जानने योग्य है नहीं ये तो थोड़ा मंदबुद्धि है इसीलिए उसको समझाने के लिए अध्यारोपित करके उसमें बहुत अंशों को जोड़ देते हैं ये वेदांत में यदि इस प्रक्रिया को कोई ठीक से समझ लेता है तो पूरा वेदांत भाष्य साहब जो भी है आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है कहीं भी कोई संशय नहीं आता और ये जगह जगह भाष्यकार ने इस बात को कही नहीं क्यों ये बहुत ही हमारे अंदर गूढ़ रहस्य इसी से सब जगह चाभी खुलता है इसीलिए यहाँ जगह जगह नहीं कहते अभी यहाँ कहा और ये चतुर्था अध्याय के अंत में कार्यान्वयन में एक जगह कहेगा और मेरे मांडव उपनिषद में भी गीता भाषा में भी यहाँ कहा एक जगह मिलेगा बाकी तो जोरदार प्रक्रिया चलाएंगे लेकिन ऐसे जगह पे जहाँ समस्या खड़ी हो जाती है तो वहां फिर यही हम उत्तर देते कुछ कुछ प्रकरण ग्रंथों में भी है जैसे आदि प्रकरण ग्रंथों में अन्यत्र नहीं मिलेगा और ये समझ में आ गया तो आपको पता चलेगा अब तो ब्रह्म को हमने ऐसे क्यों वैसे रखा फिर वो ब्रह्म को ये नाम ये सब बनाया क्यों हमने इतनी सारी कलाकारी क्यों की क्योंकि ये जो विचार जो बैठा हुआ है ना वो तो कथा ही समझता है वो तत्पदार्थ तम वाक्यार्थ ज्ञान हो नहीं समझता है उसके अकल इतने है ही नहीं तो उसके लिए हम कथा बना देते क्या है ब्रह्म ये एक अकेला था फिर उसने उस ब्रह्म ने सोचा अरे हम हमारे कितने बच्चे हो जाए ऐसे ऐसे उन्होंने विचार किया फिर उस ब्रह्म ने शादी की फिर उस ब्रह्म ने जो है बच्चे पैदा किए फिर वो बच्चों को जो का खाना पैदा किया फिर खाना खिलाया फिर उसके बाद में जो है धीरे धीरे खाना हटा है वो ये वो सब कुछ बताएगी ऐसे बताया था ये सारे जो है तैयार करेंगे कथा अब सुनने में अच्छा लगता है अरे वो ये ब्रह्म आता तो अब पूछने वाले को प्रश्न पूछने के लिए बहुत हो गया अरे वो ब्रह्म एक था फिर अकेला था फिर कैसे चार पांच बन गया या एक हो गया दस हो गया बीस हो गया पच्चीस हो गया कैसे हो गया तो ये सब प्रश्न आएगा तब तो वो विचार चलेगा उसका अब वहां तो कोई प्रश्न ही नहीं पूछ सकते वो, क्या बोला दस्तूला मनोनोर सुन दीर्घम नेदि नेदि आत्मा बोल दिया वहां कौन से जिसको लेके प्रश्न पूछना है उसका अक्कल काम करेगा क्यों तो वो तो सारा निराकरण कर दिया अब प्रश्न पूछेंगे नहीं विचार करेंगे नहीं तो इसका अक्कल खुलेगा कैसे तो चलेगा कैसे आगे वो तो बस ऐसे होकर के बैठेगा चिंतन करने के लिए कुछ नहीं आता उसके पास फिर सो जाएगा वो सोचेगा सबसे ज्यादा सोना ही इसमें एक अच्छा साधन होगा फिर तो वो सोते रहेगा खाते रहेगा पीते रहेगा सोते रहेगा चलते रहेगा फिर हो तो गया काम से उसका कुछ नहीं कर सकता अब उसको पहले थोड़ा जैसा हमने कहा थोड़ा डंगे का चोट बोलते हैं ना क्या बोलते हैं वो ऐसा करके वो चोट करके उसको हिला करके बजा करके बाजा बजा करके हिलाना पड़ेगा देखो भाई थोड़ा सोचो ऐसा ऐसा सोचो ऐसे करके कुछ बताना पड़ेगा ये सब तुम्हारा बनाया हुआ अरे हमारा बनाया है कैसे हमने बनाया ये सब तो वो सोचने लगता है थोड़ा तो तो आपको समझ में आया कि हमारा बनाया वैसा होता है तो कुछ ना कुछ उसको डालना पड़ेगा इसके कारण वेदांत ये सारा अध्याय करता है जन्माद्य से लेकर के जितने सूत्र की व्याख्या की विचार किया ये सब इसी के अंदर गए तब क्या है उसमें बहु तो आ गया अब बहुअंश आग गया था तो आपका काम आसान हो गया आप लेक्चर चला सकते हैं मैं तो आप लेक्चर करने के आपके पास कुछ है नहीं क्या लेक्चर करेंगे सुनने वाला भी नहीं मिलेगा तो लेक्चर करने के लिए ये सब जोड़ना पड़ेगा बहुअंश चाहिए कथा करने के लिए अब उसमें देह इंद्रिय मन बुद्धि विषय वेदना आदि लक्षणम पूर्व ने कहा क्या क्या जोड़ा हमने देह को जोड़ा तो बहुत कुछ आ गया इंद्रियों को जोड़ा मन को जोड़ा बुद्धि को जोड़ा विषय बाहर विषयों को जोड़ा जोड़ा वेदना संवेदना आदि को जोड़ा आदि आदि आदि बहुत कुछ जोड़ दिया सारे स्वर्ग बनाया नरक बनाया फिर इंद्र लोग बनाया ब्रह्म लोग बनाया कई लोग अभी ब्रह्म लोग जाने के लिए तैयार बैठे हो हमको ब्रह्म लोग वहां कैसा रहेगा क्या रहेगा वो बना तो ठीक है कुछ ना कुछ कथा हो जाती है तो चलता है ऐसे करके सारे कुछ हम तैयार करते हैं तो ऐसा इसको समझ लो तत्र एक नावधान इसमें क्या होता है एक बार समझाने पर वो एक अंश को ग्रहण करता है हमारे पास अभी बहु अंश है मतलब सौ साल तक पूरे चिंतन करने का हमारे पास मेटीरियल है आप पढ़ते रहो चिंतन करते रहो बहुत सारे हमारे प्रखण्ड ग्रंथ कथा बहुत है तो वो करते रहो तो एक न अवधान न एक अंश के द्वारा एकम अंशम अपोहती एक अंश अपो को जानने के द्वारा एक दोष का निवारण हो जाता है एक चीज समझ में आ गया तो एक ठीक हो गया एक अंश ठीक हो गया, अपर मिति यही तो प्रक्रिया दूसरे अंश के द्वारा दूसरा ठीक कर दिया ऐसे युद्ध पदार्थ युद्ध दे त्रमवधि प्रतिपत्ति ये जो क्रमवधि प्रवृत्ति वाली बात भाष्यकार ने केवल इसी जगह पे कहा पूरा भाषण में आपको कहीं और नहीं मिलेगा क्योंकि इसको लेकर के भी लोग प्रश्न करते हैं कि वेदांत का कोई क्रम नहीं है वेदांत कहीं भी शुरू करो ऐसे भी लोग बोलते हैं वेदांत कहीं से भी शुरू कर सकता है कहीं भी अंत कर सकता है कोई क्रम नहीं है ऐसा लेकिन क्रम है ये भाष्य कर कैसे बोल रहे तो ये क्रम से जाना पड़ेगा कि पहले देह के संबंध में फिर मन के संबंध में ऐसे ऐसे विचार करके क्रमवधि प्रतिपत्ति का क्रम के बिना ज्ञान कैसे होगा अब अचानक तत्तमसी को पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ में आता कुछ समझ में नहीं आता तो क्रमबद्ध जाना पड़ेगा और इसीलिए जो ग्रंथ का हम अध्ययन करते हम पहले भी कई बार कहा उस ग्रंथ को पूरा पूरा अध्ययन श्रवण करने का प्रयास करना चाहिए क्योंकि हमारी ग्रंथ की प्रक्रिया ऐसी होती है कि एक क्रम में चलता और बीच में और और कुछ बातें होती है और उस क्रम को अंत तक पहुंचाने पर आपको सारे समझ में आएगा नहीं तो बीच में आप छोड़ दिया बीच में व्यवधान हो गया तो समझ में नहीं आती और क्रम नहीं पकड़ में आता इसलिए यहाँ दो चार सूत्र पढ़ेंगे या दो चार वाक्य पढ़ेंगे तो काम नहीं चलेगा कुछ भी समझ में नहीं आता है वो भी बात सही है गलत बात आपने नहीं समझी है सही बात समझी है किंतु वो समझी हुई बात को कार्यान्वित करने के लिए क्रम आपको मालूम नहीं। कि सागुण कहा चाहिए निर्गुण कहा चाहिए साकार कहां चाहिए निराकार कहान चाहिए किस स्थिति में चाहिए क्या चाहिए सारे बता दिए भाषा अब वो आपको समझ में नहीं आता तो तब तो यह करना पड़ेगा आप शमशय विपरीत ज्ञान लेके बैठे हैं तो आपको उत्तर देना पड़ेगा उत्तर देने के लिए हमारे पास बहु अंश की आवश्यकता है उसके बिना उत्तर नहीं दे सकते इसीलिए तत्व पूर्व रूप में वह आत्म प्रतिपत्ति तत्वपूर्व रूप में व इस ये करने के बाद में जो प्रतिपत्ति होती है ना क्रम से वो जो वास्तविक आत्मा है जो शुद्ध आत्मा है उसी की प्रतिपत्ति होती है प्रतिपत्ति कुछ और की नहीं होती इसीलिए पूर्व रूप में वह आत्मप्रतिपत्ति ये आत्मप्रतिपत्ति के पूर्व में ये सब स्थिति है जो आत्मा को आपको अंत में प्राप्त करना है उसी के पूर्व रूप साधन में ये सब कुछ आएगा यहां आवृत्ति भी है और सगुण उपासना निर्गुण उपासना ये वो सब जो कुछ कहा सब कुछ यहां सार्थक होता है ऐसे क्रम से जाते हैं यशाम पुनर्निपुण अब कहते हैं कि जो उत्तम अधिकारी निपुणमती है उनकी तीक्ष्ण बुद्धि है एक बार श्रवण करें तो पूरा स्मरण हो और जो स्मरण में रहता है उससे उनका प्रयोजन भी होता है ऐसे जो निपुणमती है जो पूर्वकृत कर्म के बल से उनके निपुण अतित्व आ गया उनका तो समझ लीजिए ना अज्ञान संशय विपर्य लक्षण पदार्थ विषय प्रतिबंध हो उनके पास अज्ञान संशय विपर्य लक्षण यह पदार्थ के संबंध में प्रतिबंध है नहीं निपुणमती है पहले से उनका साधन सिद्ध है तो उनको अप्रतिभा रूप अज्ञान भी नहीं संशय भी नहीं विपर्य भी नहीं ऐसा कोई दोष नहीं अब दोष नहीं है तो फल होगा पदार्थ संबंध विषय में कोई प्रतिबंध नहीं तब क्या है कि ते शक्नुवंती जैसा अभी पूर्वादि ने कहा उसी प्रकार का तो अवश्य ही सगृद उत्तमेवा तत्वसी वाक्यार्थम अनुभवित वे तो एक बार तत्त्वमसी वाक्य सुन करके ही उसका अनुभव कर सकते हैं इसमें कोई संशय नहीं इसको हम पूरा पूरा मानते ऐसे वे है बहुत योग्य है तो वो तो एक बार सुन कर के ही हो जाता है तो तत्त्वमसी वाक्य अर्थम अनुभवित शक्रवन अब आप उस कोडी के बन जाते तब तो ठीक है आप एक बार सुनो तो हो जाए यदि नहीं बना तो बनने के लिए तो करना पड़ेगा जो नई बना सबको हम छोड़ दे ऐसा तो नहीं होता तान प्रति आवृत्ति अनर्थक्यम इष्टमेवा कहते हैं उनके प्रति जिनको एक बार सुनने से तत्व से आदि वाक्य का ज्ञान यथावत हो गया वो अनुभवित मतलब हो गया ज्ञान हो गया नहीं कह रहे हैं कि तो उसका अनुभव हो गया उनको तो अनुभव सिद्ध हो सिद्ध होने के बाद में अब उनको कहेंगे नहीं नहीं वो आवृति करते रहना आप तत्व से आवृत्ति करते रहना ज्ञान हो गया कोई बात नहीं करते रहिए ऐसा हम नहीं कहते उनके प्रति तो आवर्त प्रत्येक के आवृत्ति करना अनर्थक है ये हम स्वीकार करते हैं इष्टम एवं ये हमारे भी स्वीकार आपने जैसा कहा वैसा हम भी उसको मानते हैं उनके प्रति आवृत्ति की आवश्यकता सवृद उत्पन्न वही आत्म प्रतिपत्ति अविद्या निवर्त दीदी नात्र कश्चित क्रमो अभ्युपगम्य तो ये भी कहते हैं ऐसे जो पुरुष है जिनको एक बार में सुनकर के ज्ञान हो गया उनको और कुछ करना ही नहीं तो वहां उनके लिए कोई क्रम की बात हम नहीं करते यहां देखिए दोनों पक्ष बता दिया किसके लिए क्रम की बात हम करते हैं किसको क्रम से ज्ञान देने की बात करते हैं और किसके लिए क्रम की आवश्यकता है? उनको क्या क्रम की आवश्यकता है वो तो जान हो गया अब कोई क्रम उनके लिए नहीं अब उनके लिए हम ये नहीं कहेंगे आप जो सर्वोपासना करो ये करो वो करो ये सब हम नहीं कहेंगे किंतु ये गलती से भी यदि आप इस स्तर के अधिकारी नहीं है तो आप उस प्रकार का क्रम को छोड़ करके पकड़ना नहीं क्योंकि क्रम में अधिकारी जो है उसको क्रम से जाना पड़ेगा तब तो फल होगा नहीं तो आप क्रम से नहीं गया तो फल नहीं होगा वो क्रम भी पक्का क्रम होता है वो क्रम में क्रम नहीं सामान्य जो क्रम है वो निश्चित क्रम है और जो आप सब उत्पन्न ही आत्म प्रतिपत्ति को कर दिया एक बार तत्व सुनकर के ही आत्म प्रतिपत्ति हो गई और वही आत्म प्रतिपत्ति अविद्या को निवर्तित करती जो आत्म अज्ञान था जो मूला ज्ञान है उसकी निवृत्ति हो गई निवृत्ति होने के बाद में फिर क्या है नात्र उसमें कोई क्रम हम नहीं मानते हम ये नहीं कहते कि ये जो आत्म प्रतिपत्ति आत्मज्ञान हो गया वो आत्मज्ञान कैसे अविद्या को निवृत्त किया कहां से शुरू किया कहा समाप्त किया इत्यादि कोई क्रम की बात हम नहीं करते सूरज का उदय हो गया तो अंधेरा चला गया बस इतना ही है वो कहाँ से चला गया कैसे चला गया कोई क्रम तो इत्यादि हम विचार नहीं करते वहां क्रम की आवश्यकता वो तो सग्रत भाद है एक बार ज्ञान हो गया वो होता है पूरा होता है ये वेदांत के उत्तम अधिकारी के विषय में है और बाकी जो अधिकारी है वो तो आवृत्ति भी करेगा बार बार सुनेगा यावत जीवन सुनेगा फिर अनुष्ठान भी करेगा जब भी करेगा तब भी करेगा व्रत करेगा सब करेगा सब जो जो करना चाहिए उसको वो सब करना चाहिए इसलिए वो किए बिना ये इसके लिए आएगा तो नहीं होगा अब इसकी बात सुन करके वो भी ऐसा करने लगे तो नहीं होता है इसलिए क्रम एक जगह है एक जगह नहीं है लेकिन ज्यादा लोग वेदांत में एक क्रम नहीं है, ऐसा बोलते हैं ये इसलिए मैंने ध्यान दिलाया ये गलत है भाष्यकार ने ये सारी व्यवस्था की दृष्टि से सबको व्यवस्थित रखा है और वेदांत पूरे ही व्यवस्थित मना कंप्लीटली एस्टैब्लिश्ड एक फिलोसॉफिकल सिस्टम है ऐसा नहीं कि आप कहीं से शुरू करेंगे कहीं से कुछ हो गया तो ऐसा नहीं होता तो आप क्रम से जाएंगे क्रम से अध्ययन करेंगे और क्रम से मनन करेंगे तो जरूर आपको यथार्थ वस्तु का ज्ञान क्रम से प्राप्त होगा वह क्रम है तो नई क्रम होने वाले नहीं होते वो तो उनका तो उनको छोड़ना पड़ेगा उनका विचार यहां है ही नहीं वो तो क्रम की आवश्यकता नहीं वो स्वयं जान लेते हैं इस प्रकार से अभी कुछ और भी इसमें इस विषय महत्वपूर्ण वक्तव्य है एक पैराग्राफ और है बात मुझे ओ पूर्णमद पूर्णमिद पूर्ण पूर्ण मुदश्यते पूर्णस्णमाय पूर्णमेवावशिष्य शांति शांति शांति ग्रुवरादि